आप सुन रहे रेडियो मतबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए यह सरगम जो हमारा गीतों का सफ़र है सुहाना सफ़र है इसमें जो कविताएं पढ़ी वो वाकई काबिल तारीफ थी और वो बार बार श्रोताओं को कह रही हैं कि कम उम्र का तगाजा गीत में और संगीत में नहीं होता है ये कभी भी किसी भी पल ये उमंग उत्साह का जो सरोवर है वो कभी भी भर सकता है तो हमारे सामने उषा बहन जी भी अपनी कुछ रचनाएं रख रही हैं तो आइए स्वागत करते हैं तो उषा बहन जी जी धन्यवाद हाँ। सभी को नमस्कार क्या सुना है? रही हैं आप कविता सुनाती जिसका शीर्षक है गरीबी में भी लगता भारत क्या बात है सुनाइए कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं दो पंक्तियाँ बोलना चाहूंगी कही दहेज है कहीं है शोषण कहीं दहेज है कही है शोषण कही है गुंडा राज जड़े पाप की सींच रहा है जमके सभ्य समाज मेरी कविता शीर्षक तो है तो गरीबी में बिलकता भारत देशभक्ति के ऊपर है सुनाइए मुर्जाई चेहरे पर मुर्जाई चेहरे पर जुरियो की कतारें पड़ी हुई निराश आंखों में गरीबी का दर्द लिए नंगे पांवों में बिवाइया फटी हुई मेले चितड़े में लिपटा हुआ मेले चितड़े में लिपटा हुआ अंधेरी जिंदगी का बोझ ढोता वर्षो से इंतजार की गड़िया गिनता कि ये कौन है ये कौन है इसी के नाम पर योजनाएं बनी इसी के नाम पर योजनाएं बनी बनकर चली गई हवेलिया आसमान को छूने लगी हवेलिया आसमान को छूने लगी और झोपड़ी झोपड़ी का क्या हुआ उसके घास के तिनके योजना के नारे में फड़फड़ाने लगे वाह, क्या हर पाँच साल बाद उसे याद किया गया हर पांच साल बाद उसे याद किया गया उसके याद के अस्थि को एक झंडे के नीचे गया, किंतु किंतु एक एक दिन नेताजी के पेट से टकरा गया, नेताजी चौक पड़े नेताजी चौक पड़े, देखा अनदेखा कर दिया देखा अनदेखा कर दिया क्योंकि वो एक फाइव स्टार होटल के उद्घाटन पर जा रहे थे ऊंची हवेलियों में रहने वालों ऊंची हवेलियों में रहने वालों ऐश्वर्य का जीवन जीने वालों झरा नीचे उतरकर कर जरा नीचे उतरकर इतना तो देखो कि तुम्हारे महलों के पास घास फूस की जनझोपड़िया रहती है और उसमें गरीबी बिल बिलाती है सिर धुन धुन कर सिर धुन धुन कर और फुट फुट कर आंसू बहाती है तो वे आंसू कभी आग बन जाएगी और इन महलों को भी झला डालेगी मैं नहीं कहती की इन महलों को हटा दो मैं नहीं कहती की इन महलों को हटा दो और मैं नहीं कहती कि इन झोपड़ियों का महल बना दो किंतु किंतु मेरे प्यारे दोस्तों इतना याद रखो इन्हें पक्का बना दो इनमें तरसती गरीबी को जीने का सहारा दे दो ताकि इसमें आग न लग पाए और तुम भी झुलसने से बच जाओ देश के दावेदारों देश के दावेदारों हर मंच पर झूठी कसम खाने वाले पहरेदारों गरीब के गरीबी के व्यापारियों राजनीति के घटिया खिलवाड़ियों अब संभल जाओ अब संभल जाओ ये खेल बहुत हो चुका है अब संभल जाओ आपस के झगड़े रोज रोज की चकचक -चक, एक दूसरे को नीचे गिराने की भ्रष्ट नीति अखबारों की सुर्खियों पर नाचती हुई स्वार्थ नीति इन सब को अलविदा कह दो एक नया अध्याय लिख डालो सेवा त्याग तपस्या की नई गंगा बहा दो गांधी जी के सपने पूरे कर दो और गांधी जी के नारे साकार कर डालो जय भारत क्या क्या बात है जो कटाक्ष इन्होंने नेताओं पर किया इससे मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक पॉलिटिक्स ऐसा सुना होगा, तो अपने विचार जरूर बदल देगा क्योंकि <laughs> आदि हो चुके हैं आप सुनाने के आदी हो चुके हैं। अगर वो सुन लेते तो आज ये कविता लिखने की नौबत नहीं आती नहीं आती परंतु ये समाज है चलता यही बात किसी भक्त ने पार्वती से कहा था शंकर पार्वती कहीं गुजर रहे थे तो उनसे कहा गया था की आप जो है ये क्या करते हो ये गरीब है और ये अमीर है बोले मैं तो इधर की टोपी उधर करता हूँ हाँ। अगर कोई इस तरह का मेरे पास भक्त आता है बोले ये गरीब है झोपड़े में रह रहा है और ये अमीर है तो देखो मैं इसका कैसे परिवर्तन करता हूँ तो उन्होंने आकाशवाणी की कि मुझे झोपड़े में खजाना गड़ा हुआ है और ये बात उसको सुनाई दी जो महल में रह रहा था। हाँ। और झोपड़े वाले को भी कहा गया कि तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं और तू महलों में जाएगा सही। तो जो धनवान सोच रहा था और धनवान बनने के लिए उसने सोचा कि वो जब झोपड़े में ही छप्पर फाड़ के परमात्मा देने वाला है तो क्यों ना हम झोपड़े में जाकर रहे वो ऐसा हुआ कि वो महल का जो दावेदार था वो आया झोपड़े में रहने लगा और झोपड़े वाले को बोला कि तुम जाकर के महल में रहो क्योंकि परमात्मा छप्पर फाड़ के देने वाला है क्योंकि छप्पर तो मेरे महलों में है ही नहीं छप्पर तेरे यहाँ है।, है वो कहते ना लोभ का थोप नहीं होता तो वो छप्पर फाड़ने के चक्कर में वो छप्पर में आ गया और वो महलों में आ गया तो पार्वती को उन्होंने बताया भोलेनाथ ने की इस तरह के भी खेल होते रहते हैं तो कभीियों को अपनी गरिमा नहीं खोना चाहिए जो भी चल रहा है जो भी जिसको संसार में खेल खेलने के लिए परमात्मा ने दिया है वो खेलेगा चाहे वो बुरा खेले, चाहे वो अच्छा खेले खेल तो उसको खेलना ही है तो ये बहुत अच्छी गरिमा है जो इन्होंने बताई है कि जो भारत की जो आजकल हालत है वो ऐसी हो गई है कि खींचा जरूर हो रही है तो और यहाँ पर ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि कभी का जो है एक समुन्दर अलग होता है वो अपने वो गुवार है वो उछालता है कभी भी बरसात वो कर सकता है तो कभी का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और सुगम माना गया है तो सौरभ जी एक सुंदर माँ के ऊपर कविता हम श्रोताओं को सुनाने वाले हैं जरूर आप उन्हें ध्यान दीजिए और उनको सुनिए कि माँ का इनके बारे में कितना समर्पित भाव है हम जरूर सौरभ अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो एक सुंदर माँ के ऊपर जो कविता सुना रहे हैं उसको जरा भाव पूर्ण होकर के सुनाएंगे तो हमारे श्रोताओं को बहुत आनंद आए एक विषय ऐसा है जिस हाँ। पर दुनिया के किसी कवि की ताकत नहीं हुई कि वो उस पर कविता लिख सके क्या वाँ? लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तब अपरिपक्व कलम को मालूम नहीं था माँ के ऊपर कविता नहीं लिखी जा सकती तब मेरी कलम ने एक और पूरी नहीं हो सकने वाली कोशिश करी और मां पर कुछ लिखने का प्रयास किया तो, तो आपके कलम और आप दोनों ने तो मेहनत तो की है और वो कविता सामने आ गई है तो जरूर हम सुनेंगे उसको क्या आपने पंक्तियां लिखी हैं। धन्यवाद कि जहाँ तक बात आई है तो धन्यवाद मेरी मां को दीजिए जिनसे इनसे प्रेरणा लेकर मैंने इस कविता को लिखा माँ तो क्या संसार की जितनी माता सब सब है सबको ही धन्यवाद है और उससे बड़ी माँ है हमारी मातृभूमि जिनको हम नमन करते हुए रोज उनके आंचल में हम अपनी जीवन की सुबह शाम बिताते हैं तो जरूर हम ये कविता सुनेंगे सुनाइए सौरभ जी एक छोटी सी कहानी कहकर इस कविता को शुरू करता हूँ कि एक जंगल में एक संगीतकार रोज अपना मृदंग बजाता था अपना तबला बजाता था तो एक बकरी का मेमना आकर वहाँ पर रोज खड़ा हो जाता और उसे ध्यान से सुनता था एक है? दिन मृदंग कार ने पूछा कि तू रोज आकर खड़ा हो जाता है तुझे क्या पता है कि मैं क्या ताल बजाता हूँ मेरे धुन क्या है मेरे स्वर क्या है मेरी शिक्षा क्या है तो उस मेमने ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी धुन क्या है आपकी ताल क्या है आपकी शिक्षा क्या है आपके सुर क्या है a... लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके मृदंग में आपके तबले में जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ का है जब इस पर थाप पड़ती है मैं आकर खड़ा हो जाता हूँ अरे वाह! बहुत अच्छी बात है सौरभ जी ने कही आंखों में पानी भरने वाली बात थी और अपने जो मेमने को जो अपनी माँ के प्रति जो थाप सुनकर के वो वहाँ आता है और बहुत ही अच्छी बात कही वो वाकई तबले पे जो चमड़ा चढ़ा हुआ है वो वाकई वो मेमने की माँ का यानी किसी न किसी माँ का तो होता ही है और सरस्वती जी देवी भी वो माई है और जब हम किसी भी बारे से उसको छेड़ते हैं और छेड़ने के बाद तो उसमें स्वर पैदा होना ही है और उसके बारे में जो आपकी गहन जो बातें हैं वो भी आप श्रोताओं को सुनाइए तो हमारे देश के एक बहुत ही मशगूल शायर है मुनव्वर राणा है। उनका एक शेर है छोटा सा कि किसी के हिस्से में मका आया किसी के हिस्से में मका आया किसी के हिस्से में दुका आई मैं घर में सबसे छोटा था सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ माँ तो माँ ही के... तो सबसे बड़ी दौलत है इसके सामने तो सारी दौलत पानी भरती जी जी है जी <laughs> दुकान मकान तो एक दिन ढेर हो जाएंगे जी लेकिन माँ जिंदगी याद आता रहेगा बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है बस यही माँ की परिभाषा है क्या बात है हम समुद्र का है तेज वेग तो वह झरनों का निर्मल स्वर हम एक शूल हैं तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर हम दुनिया के हैं अंग तो वह उसकी अनुक्रमणिका है हम पत्थर के हैं सन तो वह कंचन की कणिका है हम बकवास हैं वह भाषण है हम सरकार हैं वह शासन है हम लवकुश हैं वह सीता है हम छंद हैं वह कविता है हम राजा हैं वह राज है हम मस्तक हैं वह ताज है वही सरस्वती का उद्गम है रणचंडी और नाशा है हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है हम एक शब्द है तो वह तो पूरी, पूरी भाषा है, है। वाँ वाँ और शुद्ध कविता सुनिएगा क्योंकि कविता लिखना सरल नहीं है पूछो इन फनकारों से ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से क्या वाह कभी जो है ना वो भरते हुए कभी है ताम्र इनकी पंद्रह साल है लेकिन ये तीस साल पहले से अभ्यास कर रहे हैं शायद इनके पिछले जन्म का जो इनको एहसास हुआ है की मुझे अगले जन्म में कभी बनना है और कभी की उत्तेजना लेते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म भी मिला है जिसका नाम है, ये रेडियो रेडियो मदवन, और जिनके पास होती है उनका सबसे अच्छा होता है जी। और जिनके पास माँ नहीं है आज जिनके पास माँ नहीं है उसका प्यार नहीं है उसका दुल्हार नहीं है वो मेरी कविता को समझेंगे और जिनके पास माँ है उनको भी ये कविता का आनंद आएगा ऐसे में जरूर जरूर आएगा कि कल जब सुबह उठकर काम पर जा रहा था अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे क्या बात है कल जब उठकर काम पर जा रहा था अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी हजम नहीं होगा दो घड़ी सांस ले ले मुझे लगा कोई कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी हजम नहीं होगा दो घड़ी सांस ले ले मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा बाद लेकिन दर्द बहुत बड़ा है साहब कि मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा घूम कर देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा घूम कर देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा क्या बात है आपके अंदर जो इतना दर्द है ये बाकी श्रोताओं को अगर वो देखते भी होते इसके साथ साथ क्यूँकी वो सुन रहे हैं बहुत से लोग हैं मैंने और भी माँ के बारे में सुना है कि तीन लोग जब घर में आते हैं तो वो पूछते हैं कि तूने क्या कमाया जी पहला सवाल होता है बाप पूछता है तूने क्या कमाया दूसरा पूछता है चाचा पूछता है कि क्या लाया, लाया क्या क्या, क्या किया तूने ये बता ये। और जब वो लाया खाया पिया ये सब बताया लेकिन माँ जब पूछती है तो यही प्रस्ती तू ने क्या खाया, खाया। पसीना पोंछा या नहीं पोंछा ये माँ के ही आवाज होती है बाकी तो सारे व्यापारी है भ्यापारी। माई है जीवन की अधिकारी जी बहुत वो वो कहते ना कि माँ के प्यार के सामने और दूसरे सब प्यार फीके हैं जी माँ का जिसको प्यार मिल जाता है बहुत बहुत भाग्यशाली होती है बहुत अच्छा दर्द है और बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ कर दिया दो लाइनें मुझे भी याद आ रही है बेशक तो मैं पहले बोल ही लेती हूँ जी जरूर सुनाई है मुझे प्यार दे दे माँ अपना दुलार दे दे माँ मा, मेरा खो गया है बचपन उधार दे दे माँ मा, मुझे प्यार दे दे माँ मा। अब तो किसी कभी है कभी और ने भी कहा है कि ये दौलत भी ले लो ये शहरत भी ले लो मुझसे लो मेरी जवानी पर मुझे लौटा दो बचपन की वो दिन वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी <laughs> तो बहुत अच्छी बात कभी माँ के बारे में भी बोलते रहते हैं और बचपन के बारे में बोलते रहते हैं लेकिन माँ से जुड़ा हुआ बचपन बहुत ही नसीब वालों को मिलता है और सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात कही है तो वो काबिल तारीफ़ है उसके हजूम में हम तो आलियाँ बजाते अमृत का स्रोत तो माँ से ही शुरू होता है और माँ से ही खत्म होता है और जितना भी जीवन में हमें जो सांसें मिलती हैं वो उन सासों का अनुभव पहले माँ करती है उसके बाद वो हमें चुन चुन करके वो सांसें लौटाती है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है तो माँ के बारे में ये बहुत अच्छी बातें यहाँ हो रही है ये तो बहुत बड़ी कविता अभी तो शुरू हुई है सुनाइए मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सन्नाटा होगा घूम कर देखा तो क्या मालूम था वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे जब कोई नहीं होता घर में तब कौन बात करता है अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा अच्छा शगुन होता है मन मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ सब कुछ जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा जब माए हमें टोकती है हम आजाद होना चाहते हैं जब माए हमें टोकती है तो हम आजाद होना चाहते हैं लेकिन कहता हूँ कि सब कुछ है माँ सब कुछ जिस आजादी के लिए मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है न जाने क्यों फिर भी दिल की हर धड़कन उदास है कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा आज मैं वही सब करता हूँ जो मेरे जी में आता है बात ये नहीं है कि मैं जो चाहे कर लू मुझे कोई रोकने वाला नहीं है पर दुख है तो इतना सा कि सुबह देर से उठू ना तो टोकने वाला कोई नहीं है पर दुख है तो इतना सा कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है रात को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा भला कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा और गम की छोटे जख्मों पर फौलाद से आधा क्या होंगी और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से आधा क्या होगी तब कहता हूँ साहब कि रात को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा बला कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला दोस्तों के साथ घूमने पर उठाने कौन देगा मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे क्यों नहीं बताता है सारे सारे दिन मुझे सताता है रात को लेट आता है खाना गर्म करने को जागती रहू खिलाने को तेरे पीछे भागती रहू बहाती रहू आंसू तेरे लिए क्या कभी कुछ सोचा है मेरे लिए खैर मेरा तो क्या होना है इस बूढ़ी का तो क्या होना है और क्या हुआ है तू खुश रह लेना यही एक दुआ है और जीवन में एक जो सर्वश्रेष्ठ पंक्ति दे दी कविता ने जो दिल का भाव था वो कह, कह दिया और आप सभी से चाहता हूँ कि अगर आप उस भाव को समझे तो मुझे तोज्जो दीजिएगा की खैर मेरा तो क्या होना है इस बूढ़ी का तो क्या होना है और क्या हुआ है तू खुश रह लेना यही दुआ है और आज तमाम खुशियां ही खुशियाँ गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता पर कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता तू होती ना तो हाथ फिरती सर पर या हल्के से बाम लगाती आवाजें दे देकर सुबह उठाती दिवाली पर टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा बहन को सताता तू चाटे मारती बीमार पड़ता रो रो नजरें उतारती परीक्षा से आते ही दूध पिलाती पढ़ते हुए खूब खाना खिलाती पिता की डांट का डर दिखाती पिता की डांट से तू ही बचाती इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुनकर दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती सब कुछ है माँ सब कुछ आज तरक्की की हर रेखा तेरे इन बेटों को छू जाती है पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है वाह वाह वा। वा। हमें भी बहुत याद आपकी कविता सुनकर तक... तो सुन आंसू आने लग गए भावुक हो गयी में तो इतनी भावनाओं से भरी हुई जो माँ के आँचल से इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं और बाकी काबिल तारीफ है इतनी कम उम्र में इतने सब हालात इतने सब जो इनके अंदर पैदा होते हैं बहुत अच्छी तरह प्रस्तुति दी है कहते हैं बच्चों का फर्स्ट गुरु होता है सबसे पहला गुरु माँ पहला गुरु माँ ही होती है तो बहुत अच्छे माँ के बारे में आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई सौरभ आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कामना है कि आप लिखते रहिए और सहयोग देते रहिए तो इसके पहले सुना हम शाब बहन जी कुछ बीच में हमारे महफिल को थोड़ी और अलग तरीके ऐसी कुछ मारवाड़ी में अगर कुछ बिल्कुल मारवाड़ी में दो पंक्तियाँ सुनूंगी कि मक्की का बहुत उपयोग होता है राजस्थान में तो मैं दो लाइनें सुनाऊंगी सिर्फ धन धन ए मारी मक्कड़ माता धन का ए मारी मक्ता धन का कीरा बड़ी ऊपर रखी राबड़ी ने नीचे रखी थापड़ी ऊपर रखी राबड़ी ने नीचे रखी थापड़ी धन धन ए मारी मक्कड़ माता धन का की रा ठंड के मौसम में क्या कि राजस्थान में राब सबसे ज्यादा बीते है जो मक्की की छाछ के अंदर पकाते हैं और वो भी चूल्हे के अंदर चूल्हे पे हांडी रखते हैं और हांडी में छाछ डाल के फिर उसके अंदर मक्की के बारीक बारीक पीसे हुए कण डालते हैं और उसको अच्छी तरह घुटते है अच्छी तरह मतलब सीत जाए उसके बाद उसमें नमक और जीरा डालते पिसा हुआ और इसका सभी स्वाद लेते हैं तो मेरे तो मन में आया तो मैंने दो लाइनें सुनाई दी बहुत बढ़िया और इससे एक फायदा ये है कि ठंड के मौसम में सर्दी जुखाम खांसी ज्यादा होती है तो रात को सोते समय और सुबह उठते ही गरम गर्म जो राब पी लेते है उनकी सर्दी और खांसी गायब हो जाती है उषा बहन जी ने आपको राब भी पिलाने की कोशिश की है रबड़ी जो है वो दूध से बनती है और ये है जो छात्र बनाई जाती है तो बहुत अच्छी बात जो है यहाँ सस्ता और सुंदर खाना है बीमारियों को भी भगाता है और सब खा सकते हैं बहुत अच्छी बात कही श्रोताए सुन रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं ये है रमा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसमें ये सरगम प्रोग्राम चल रहा है और सरगम की जो थाप है वो उषा बहन जी ने भी लगाई और सौरभ जी ने भी लगाई है क्यूँकी मेरा नाम नवल वर्मा है तो कुछ नया मैं करता ही रहता हूँ और इनके बोले हुए बोलों पर भी कुछ तौल करके मैं अपने आंकड़े फिट कर लिया। <laughs> अगली कविता भी वो सुनाने जा रहे हैं सौरभ जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक और भी दिल को छूने वाली कविता है वो भी राजस्थान की जो गरिमा है महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के साम्राज्य को जीवन दान दिया और ऐसे महाराणा प्रताप के बारे में हम जरूर इनसे जो इनकी उत्तेजित जो कविता है उसको जरूर सुनेंगे तो सौरभ जी अग्रवाल अपने अंदर जो गरिमा छुपाए हुए हैं वाकई सौरभ है। तो में भी रब जुड़ा हुआ होता है तो ये रब के सच्चे बंदे हैं और ये जरूर अपनी एक उत्तेजनादायक जो कविता है महाराणा प्रताप की वो जरूर हमारे श्रोता अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो जरूर महाराणा प्रतापी राजा को हम अपने दिल में संजोए रहते हैं इस हम कविता को सुनेंगे और इनके ऊपर जो सौरभ जी कविता कर रहे हैं तो ये होने में सुहागा जैसी बात कह रहे हैं तो जरूर हम इस कविता का स्वागत करेंगे सौरभ जी कविता का नाम है हल्दी घाटी का समर 18 जून 1576 जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर के सेनापति मानसिंह और हमारे यहाँ के प्रतापी राजा महाराणा प्रताप उन्होंने अपने दुश्मन के आगे सिर झुकाने से मना कर दिया और उस समय जो युद्ध हुआ उस समय जो उनकी वीरता थी वो देखने लायक बनती थी उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है देखिएगा चढ़चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को वाह क्या बात है चढ़चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को क्या बात कल कल बहती थी रण अरिदल को डूब नहाने को अरिदल मतलब दुश्मन का दल दुश्मन के लोग कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने क्या को। क्या बात है क्या बात है? वैरी दल को ललकारगिरी दुश्मन दल को वैरी दल को ललकारगिरी वह नागिन नागिनसी फुफकारगिरी था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी पैदल से है दल गजदल से मतलब वहां के हाथियों के दल से पैदल से है दल गजदल से छिप छप करती वह निकल गई क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम -चम वह निकल गई क्षण इधर गई क्षण उधर गई क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई था प्रलय चमकती जिधर गई क्षण हो गया किधर गई अजब अजबली नागिन थी जिसके डसने में जहर नहीं उतरी तन से मिट गए वीर फैला शरीर में जहर नहीं थी छुरी कहीं तलवार कहीं वह बड़छी अशिखरदार कहीं वह आग कहीं अंगार कहीं बिजली थी कहीं कटार कहीं लहराती थी सिर काट काट बल खाती थी भूपाट पाट बिखराती अवयव बाट बाट तंती थी लोहू चाट चाट सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दू ने उत्साह भरे क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बड़ी था, था शोर रक्त पीने को यह चंडी जीब पसार बड़ी था शोर रक्त पीने को यह चंडी जीब पसार बड़ी वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवि पड़ा कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा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 क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्तकों के झुंडों से घोड़े से विकल वितुंडों से पट गए भूमि नरमुंडों से वह ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं रोष रोशानी गुस्सा उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था क्योंकि उसे मानसिंह की तलाश थी जो जयपुर का महाराजा होते हुए भी अपने साथी का साथ छोड़कर उस अकबर की आज्ञा को मानकर अपने यहाँ के राजा के साथ लड़ने आया था उसे देखना चाहता था वह ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं कहता था लड़ता मान कहा मैं कर लू रक्त स्नान कहा जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा वह कहता था कि मेरे को उसके रक्त से स्नान करने पर ही मेरे गुस्से को शांत करना है और उस पर जिस पर हमारी विजय तय है वह मुगलों का अभिमान कहा है जिसे अकबर ने अपना अभिमान समझकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा और उसके अंग अंग से निकल रही थी आवाज की हमें मानसिंह चाहिए हमें मान चाहिए देखिएगा भाला कहता था मान कहाँ घोड़ा कहता था मान कहाँ राणा की लोहित आँखों से रव निकल रहा था मान कहाँ लड़ता अकबर सुल्तान कहा वह कुल कलंक है मान कहा राणा, राणा कहता था बार बार में करुशत्रु बलिदान कहा तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मान था हाथी पर अकबर का चंचल सा साभिमान उड़ता निशानता हाथी पर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 शत शत बिजली की आग लिए वह प्रलय मेघ सा गहर उठा शत शत बिजली की आग लिए वह प्रलय मेघ सा गहर उठा शय अमित रोग वह राजयोग ज्वर सन्निपात लकवा था वह था शोर घोड़ा रण से कहता है कौन हवा था वह तनकर भाला भी बोल उठा अब आगे की छ पंक्तियों में मैं बताता हूँ कि उस राणा के उस भाले की इच्छा है उसकी क्या इच्छा है उसके क्या, क्या अरमान भाले के भाले के तन कर भाला भी बोल उठा राणा मुझको विश्राम दे वैरी का मुझसे हृदय गोब मुझे तनिक दे खाकर अरिमस्तक जीने दे वह दुश्मन के सिरों को खाकर जीना चाहता था उसका भाला खाकर अरिमस्तक जीने दे वैरी उर्माला सीने दे मुझको शोणित की प्यास लगी बढ़ने दे शोणित पीने दे मुर्दों का ढेर लगा दूं में अरि दहरा दूं में यानी वह दुश्मन के सिंहासन को हिलाने की ताकत रखता था मुर्दों का ढेर लगा दू में अरि सिंघासन देहरादू में राणा मुझको आज्ञा दे दे शॉन सागर लहरा लहरादू में रंचक राणा ने देरन की घोड़ा बढ़ आया हाथी पर वैरी दल का सिर काट काट राणा चढ़ आया हाथी पर गिर की चोटी पर चढ़कर किरणों निहारती थी लाशें जिनमें कुछ तो मुर्दे थे कुछ की चलती थी सांसें, वे देख देख कर उनको मुर जाती, जाती थी, पलपल पल होता था सा पक्षी क्रंदन का कलकल, कल, मुख छिपा लिया सूरज ने जब रोक न सका रुलाई भी सावन की अंधी रजनी भी वारिद मिस रोती आई थी सावन की अंधी रजनी भी वारिद मिस रोती आई थी धन्यवाद बहुत अच्छे आपके स्वर जो फूटे हमारे इस काव्य संध्या के प्रोग्राम में काव्य संध्या में आपने वाकई जान डाल दी और जो है हमारा इतिहास ताज़ा किया है आपने महाराणा प्रताप को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया और हम युद्ध का वो सीन देख रहे थे और आपकी भी जो बातें थी बहुत अच्छी लग रही सौरभ जी आप हम आपसे फिर भी मुखातिब होंगे आपने बहुत अच्छी कविताएँ दी हैं तो ऐसे ही उत्तेजक कभी हमारे बीच आते रहेंगे और हम उनको सुनते रहेंगे तो दो कलाकार जिन्होंने यहाँ पर जो समा बांधी है कविताओं के द्वारा और भी हम इनसे सुनते रहेंगे और मुस्कराते रहेंगे ये हमारा वादा है अगले चरण में हम फिर हाजिर होंगे और भी हम उनसे रचनाएं सुनते रहेंगे अभी करीब काफ़ी समय इसमें हो गया है तो आप श्रोताओं से हम विदाई लेंगे और ये सरगम प्रोग्राम है इसकी हम गरिमा बनाए रखेंगे और नए नए कवियों को हम आमंत्रित करते हैं और हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये ज़रूर आप हमको फ़ोन करके बताइएगा और हम आपके फ़ोन एसएमएस इन सब का इंतज़ार में रहेंगे हमारा फ़ोन नंबर है चौरानवे तो ज़रूर आप हमसे मुखातिब होइए और हमारा सहयोग जरूर लीजिए क्योंकि हम सारे विश्व में सारे दुनिया में हम मोबाइल पे भी हम सेवाएं दे रहे हैं तो इसका जरूर लाभ उठाइए और अपने विज्ञापन से भी हमारे इस छोटे से रेडियो स्टेशन को नवाजिए और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद भी आया होगा आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मतबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए और हमारे सरगम के प्रोग्राम का लुत्फ उठाते रहिए सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए